महाभारत आश्वेधिक पर्व ष्ष्ट सर्थ तमोध्याय है श्रीकृष्ण का हस्तिनापुर में आगमन और उत्तरा के मृत बालक को जिलाने के लिए कुंती क्यूं से प्राथना व सम्पन्नवाच एक काले तो वासुदेव वीजवान् उपायात विष्णुभे साध पुर वाराणसा वैश्पाण जी कहते हैं जन्मेज इसी बीच में परंपराक्रमी भगवान श्री कृष्ण भी वंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए यथोक्तो प्रति उनके द्वार का जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जैसी बात कही थी उसके अनुसार अष्टमेधि यज्ञ का समय निकट जानकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पहले ही उपस्थित हो गए रोक मणेयन सही तो युद्ध चारुदेशन सांबेन अगतेन कृतवर्माम सारणेन चीरे मुल मुकेोलमुक उनके साथ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सात्यकी चारुदेष्ण सांब गृतवर्मा सारण वीरिष् और उल्मुक भी थे वलदेव पुरस्कृत सुभद्रा सहित द्रौपदी मुतरां चाप्यवलोक समाश्वासय चापी क्षत्रियाशरा वे बलदेव जी को आगे करके सुभद्रा के साथ पधारे थे उनके सुभागमन का उद्देश्य था द्रौपदी उत्तरा और कुंती से मिलना तथा तो जिनके पति मारे गए थे उन सभी छत्राणियों को आश्वासन देना धीरज बंधाना तानागतानीक्ष प्रत्यगृहना च महामनाह उनके आगमन का समाचार सुनते ही राजा धित्राट और महामना भिदुर जी खड़े हो गए और आगे बढ़कर उन्होंने उन सबका विधिवत स्वागत सत्कार किया तत्र न्यवसतृष्ण स्वर्चित पुषोत्तम विदुरेण महातेज तथा चुजुसना विदुर् और जुयसे से भलीभांति पूजित हो महातेजस्वी पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण वहीं रहने लगे वसस्थ विष्णुवीरे सोत जनमे जय जे तव पिता राजवीर जय के वहां निवास करते समय ही पधारे पिता परीक्षित का जन्म हुआ था। सू राजा महाराज ब्रह्मास्त्रे न पीड़िता शव बेष्टो हर्षशोक महाराज वे राजा परीक्षित ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण चेष्टाहीन मुर्दे के रूप में उत्पन्न हुए अतः स्वजनों का हर्ष और शोक बढ़ाने वाले हो गए थे पहले तो पुत्र जन्म के समाचार से सबको अपार हर्ष हुआ किंतु उनमें जीवन का कोई चिन्ह न देखकर तत्काल शोक का समुद्र उमड़ पड़ा हृष्टाण सिंह जनाना तत्र निश्वन प्रवेश प्रदेश सर्वा पुनरे व्यपार पहले पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हर्ष में भरे हुए लोगों के सिंगना से एक महान कुलाहल सुनाई पड़ा जो संपूर्ण दिशाओं में प्रविष्ट हो पुनः शांत हो गया तथा सोति त्वर कृष्णो विवे शांत पुरतरा द्वितीय इंद्रियमान सह इससे भगवान श्री कृष्ण के मन और इंद्रियों में व्यथा उत्पन्न हो गई वे साप्तिकी को साथ ले बड़ी उतावली से अंतपुर में जा पहुँचे तत स्वरितयाम ददर्श स्वाम पितृस्वता क्रोशंतिम अभिधावेति वासुदेव पुनः पुनः वहां उन्होंने अपनी बुआ कुंती को बड़े वेग से आती देखा जो बारंबार उन्हीं का नाम लेकर वासुदेव दौड़ो दौड़ो की पुकार मचा रही थी पृष्ठ तो द्रौपदी चुभद्रा च यशस्वनी सविक्रोशुण बांधवाप उनके पीछे द्रौपदी यशस्विनी सुभद्रा तथा अन्य बंधु बांधों की स्त्रियॉँ भी थी जो बड़े करुण स्वर से बिलक बिलक कर रो रही थी तथा कृष्ण समाचार कुंद सुता तौवाचरा सापगद या गिरा निप सेठ उस समय श्रीकृष्ण के निकट पहुंचकर कुंती भोज कुमारी कुंती नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली वासुदेव महाबाहु सुप्रजादेव की तवया तम दो गति प्रतिष्ठा चाजत्त तम इदम कुलम महाबाहू वसदेवनंदन तुम्हें पाकर ही तुम्हारी माता देव की उत्तम पुत्र वाली मानी जाती है तुम ही हमारे अवलंब और तुम ही हम लोगों के आधार हो इस कुल की रक्षा तुम्हारे ही अधीन है यद प्रवीरोमते स्वस्त्रीयत्मज प्रभो अस्वस्थाम तमुजीव के स्व यद वीर प्रभो जो तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का बालक है अश्वस्थामा के अस्त्र से मारा हुआ ही उत्पन्न हुआ है कैसा इसे जीवन दान दो धो दया हे तत्प्रति ऐसा नंदन अहम संजीव यश्यामे मृतम जातम प्रभो नंदन प्रभो अश्वस्थामा ने जब सीख के बाण का प्रयोग किया था उस समय तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तरा के मरे हुए बालक को भी जीवित कर दूंगा सोयम जा तो मृतस्ता पश्चिम पुरुष उत्तराम चुभद्रा च्रौपदीबा च माधव तात वही यह बालक है जो मरा हुआ ही पैदा हुआ है पुरुषोत्तम इस पर अपनी कृपा दृष्टि डालो माधव इसे जीवित करके ही उत्तरा सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी रक्षा करो धर्मपुत्रम च चालुनम नकुलम तथा च सहदेव चुर्धर्ष सर्वाण्डसात्मर्हसी वीर धर्मपुत्र भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव की भी रक्षा करो तुम तो हम सब लोगों का इस संकट से उद्धार करने योग्य हो अस्मिन् प्राणा सामत्ता पांडवा नाम मम पाण्डवश पिंडो दास तथा शसुर मेरे और पांडवों के प्राण इस बालक के ही अधीन है दशारह कुल नंदन मेरे पति पांडु तथा शसुर विचित्र वीर के पिंड का भी यही सहारा है अभिमंडो च भद्रम ते प्रिय सदृश प्रियमुत्पाद आद्यम प्रेत जनादन जनार्दन तुम्हारा कल्याण हो जो तुम्हें अत्यंत प्रिय प्रिय और तुम्हारे ही समान परम सुंदर था उस परलोकवासी अभिमन्यु का भी करो उसके इस बालक को जिला दो, उत्तरा अभिमन्युर्वच कृष्ण प्रियन संशय शत्रुसूदन श्री कृष्ण मेरी बहुरानी उत्तरा अभिमन्यु की पह पहले की कही हुई एक बात अत्यंत प्रिय होने के कारण बार बार दोहराया करती है उस बात की यथार्थता में तनिक भी संदेह नहीं है अब्रवीत किलदास विराटी महाजुन सदा मातुस कुलम भद्र तव पुत्रो गमीष्य गृषकूल धनुर्वेद ग्रहीष्यति अस्त्राणी च विचित्रणी निहित शास्त्र कवल दासारह अभिमनु ने उत्तरा से कभी स्नेहवश कहा था कल्याणी तुम्हारा पुत्र मेरे मामा के यहाँ जाएगा वैष्णे एवं अंधकों के कुल में जाकर धनुर्वेद नाना प्रकार के विचित्र अस्त्र तथा विशुद्ध नृत्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा एक प्रणया प्रणयात सौभद्र परवीरहा कथया माथ तथा सैतन संशय तात शत्रुवीरों का संहार करने वाले दुर्धर्षवीर सुभद्रा कुमार ने जो प्रेमपूर्वक यह बात कही थी यह निस्संदेह सत्य होनी चाहिए तास्ताणेहोह मधुदन कुलश्यास हिताथ तम कुकल्याण मजूरन इस कुल की भलाई के लिए हम सब लोग तुम्हारे पैरों पढ़कर भीख मांगती हैं इस बालक को झिलाकर तुम गुरुकुल का सर्वोत्तम कल्याण करो एवक् टेयम प्रथा पृथुल लोचना उत्थित बहु दुखाचाह प्राप तुम भुवी श्री कृष्ण से ऐसा कहकर विशाल कुंती दोनों बाहे ऊपर उठाकर दुःख से आर्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी दूसरी स्त्रियों की भी यही दशा हुई अप्रवंश महाराज सर्वाशाविल क्षणाह यो वासुदिवश अमृत जात इत प्रभो समर्थ पर महाराज उन सब सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वे सभी रो रो कह रही थी कि हाय श्री कृष्ण के भांजे का बालक मरा हुआ पैदा हुआ एवुक्त कुम पिगृहणा जनादन भूम निपतिम चैना प्रिया भारत भरत नंदन उन सब के ऐसा कहने पर जनार्दन श्री कृष्ण ने कुंती देवी को सहारा देकर बैठाया और पृथ्वी पर पड़ी हुई अपनी भुआ को भी सांत्वना देने लगे इत महा आशमेदि के परवड़ी अनुगीता परमढ़ी परीक्षित जन्म कथने सर सर्तम इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में परीक्षित के जन्म का वर्णन विधेयक छः अध्याय पूरा हुआ